श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग ष अध्याय बाल्यचरित तथा पितृवियोग शास्त्रों में इस प्रकार का उल्लेख है कि श्री राम श्री कृष्ण आदि अवतार पुरुषों के माता पिता को उनके जन्म से पूर्व तथा बाद में नाना प्रकार के दिव्य दर्शन मिलने के कारण वे अपने पुत्रों को देवताओं द्वारा सुरक्षित अनुभव करने के दूसरे ही क्षण अपत्य स्नेह से वशीभूत हो उस बात को भूल जाते थे और उनके पालन पोषण तथा रक्षण के निमित्त सदा व्यग्र हो उठते थे श्री सुधीराम जी तथा उनकी सहधर्मिणी श्रीमती चंद्रा देवी के संबंध में भी यह बात कही जा सकती है क्योंकि रूपवान पुत्र के मुख कमल को देखकर वे भी गया धाम के देवस्वप्न तथा शिव मंदिर के दिव्य दर्शन आदि अधिकांश बातें भूल गए और उनके यथार्थ पालन पोषण के लिए चिंतित हो नाना प्रकार की चेष्टाएं करने लगे श्री क्षुधीराम के उपार्जनशील भांजे रामचांद की जी के निकट मिदनापुर में पुत्र जन्म का समाचार भेजा गया निर्धन मामा के घर में दूध के अभाव की संभावना को अनुभव करके उन्होंने एक दुधारू गाय वहां भेजकर श्री क्षुधीराम जी को उस चिंता से मुक्त किया इस तरह नवजात शिशु के लिए जब जिस वस्तु की आवश्यकता होती थी तभी कहीं ना कहीं से अचिंतनीय रूप में उनकी पूर्ति हो जाने पर भी श्री शुदीराम जी तथा चंद्रा देवी की चिंता दूर न हुई इस प्रकार क्रमशः दिन बीतने लगे इधर नवजात बालक में दूसरों के चित्त को आकृष्ट करने की शक्ति नित्य प्रति होकर जनक जननी पर अपना प्रभाव विस्तार कर ही वह शांत न हुई अपितु तो परिवार वर्ग तथा पड़ोस की रमणियों पर भी वह धीरे धीरे अपना आधिपत्य स्थापन करने लगी पड़ोस की महिलाएं अवसर मिलते ही प्रतिदिन श्रीमती चंद्रा देवी को देखने आती थी और कारण पूछने पर कहती थी तुम्हारे पुत्र को नित्य देखने की इच्छा होती है इसलिए विवश होकर रोज आना पड़ता है समीप के गांवों से आत्मीय महिलाएं उसी कारणवश श्री श्रुधी राम जी के निर्धन कुटीर में पहले की अपेक्षा बारंबार आने लगी इस प्रकार सभी के प्रेम और यत्न से सुखपूर्वक प्रतिपालित होकर नवजात शिशु जब पांच महीने का हो गया तब उसके अन्न प्राशन का समय उपस्थित हुआ श्री श्रुधी राम जी ने अपने सामर्थ्य अनुसार ही पुत्र का अन्न प्राशन संस्कार करने का पहले निश्चय किया था उन्होंने सोचा था कि शास्त्र विहित कर्म करने के पश्चात श्री रघुवीर का प्रसादी अन्न पुत्र को खिलाकर उस कार्य को संपन्न करेंगे तथा उपलक्ष में दो चार घनिष्ठ आत्मियों को ही निमंत्रण देंगे किंतु घटना कुछ और ही हुई उनके परम मित्र गाँव के जमींदार श्री धर्मदास लाहा जी की गुप्त प्रेरणा से गांव के प्रवीण ब्राह्मणों ने आकर उनसे पुत्र के अन्नप्राशन संस्कार के दिन उन्हें भोजन कराने के लिए विशेष आग्रह प्रकट किया उन लोगों के इस प्रकार अनुरोध के फलस्वरूप श्री श्रुधीराम जी द्विविधा में पड़ गए क्योंकि गांव के सभी लोग उनको विशेष श्रद्धा भक्ति करते थे अतः उनमें से किसे छोड़कर किसको आमंत्रित किया जाए यह वे निर्णय न कर सके साथ ही सबको बुलाने की उनमें सामर्थ्य ही कहाँ थी अतः श्री रघुवीर की जो इच्छा है वही होगा ऐसा निश्चय करके श्री धर्मदास जी के साथ परामर्श कर उस संबंध में निर्णय करने के लिए वे उनके समीप पहुँचे और अपने मित्र का अभिप्राय विजित हो जाने के कारण उस कार्य का भार उन्हीं पर सौंपकर कर वे घर लौटे आनंदित हो श्री धर्मदास जी ने अधिकांश खर्च का बोझ स्वयं तो अपने ऊपर लेकर उस कार्य की संपूर्ण व्यवस्था की तथा उसे सुसम्पन्न किया हमने सुना है कि गदाधर के अन्न संस्कार के उपलक्ष में गांव के सभी ब्राह्मण तथा जाति के लोग भी क्षुधीराम जी के घर पर उपस्थित हो श्री रघुवीर का प्रसाद पाकर परितृप्त हुए थे एवं उसी प्रकार परितृप्ति प्राप्त कर अनेक भिक्षुकों ने भी उनके पुत्र के लिए दीर्घ जीवन तथा मंगल कामना की थी